बस एक याद लेध अंद्रे अनुराग ट्रस्ट कहानी और इसके लेखक के बारे में लेनीत 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध रूसी लेखक थे उनका जन्म अठारह सौ में हुआ था और निधन 1919 में अंद्रेव ने ज्यादातर बड़ों के लिए ही कहानिया और उपन्यास दिखे लेकिन उनकी दो कहानियों बे, बेरगोमोट के पढ़ने पुस्तकों की सूची में अवश्य शामिल की जाती है बचपन में अंद्रेव को फेनी मोर कूपर माइंड रीड एडगर एलनपो की पुस्तकें सबसे ज्यादा पसंद थी बस एक याद कहानी रेड इंडियनों के जीवन पर रोचक उपन्यास या जासूची कहानी तो जैसी तो बिल्कुल नहीं है यह एक गरीब बच्चे की नीरस बेहाल जिंदगी में सहसा प्रवेश करने वाले आजादी और खुशियों के चंद दिनों का सैलून में नौकर है डांट फटकार और दिन भर हुक्म बजाते हुए दौड़ते रहने की नीरज उबाऊ जिंदगी ने पेतका को लेखक के शब्दों में बूढ़ा हो गया बौनासा बना दिया पेतका की माँ नादेजा स्तर स्तर नामक सुंदर देहाती इलाके में रहने वाले एक अमीर की हवेली में नौकरानी है पेतका के जीवन में अचानक बाहर का एक झोंका तब आता है जब अचानक एक दिन उसकी माँ उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाने के लिए आती है और नाई से इसकी इजाजत भी मिल जाती है रेलगाड़ी की यात्रा से ही पेतका के जीवन में ऐसे दिनों की शुरुआत हो जाती है जो उसे स्वप्न शरीखे सुंदर प्रतीत होते हैं यहाँ वहां घूमते मौज करते मछली मारते पेतका के छुट्टी के दिन मानो पंख लगा कर उड़ते हैं सुंदर प्रकृति के सानिध्य में वह सैलून की नीरस भारी मन से पेतका उस मनहूस दिनचर्या में वापस लौट जाता है खुशियों से भरी दुनिया में चंद दिन गुजार कर उसी कठोर निर्मम नीरज जीवन में वापसी की पेतका की बेबसी पाठक को झकझोर कर रख देती है पेतका को आजादी और आनंद की जो चंद दिन नसीब हुए थे उनकी याद जिस तरह पेतका के मन में सदा के लिए बस जाती है उसी तरह वे दिन पाठक के हृदय पर भी गहरी छाप छोड़ते हैं कहानी सहसा हमारा ध्यान ध्यान पेतका की ही तरह सैलिनों ढाबों दुकानों और घरों में घरों में काम करने वाले उन अगणित छोटे छोटे बच्चों की तरह खींचती है जिनके लिए बचपन की शरारतों का खेल कूद और मौज मस्ती का प्रकृति और सौंदर्य का कोई मतलब नहीं होता उनसे उनका बचपन छीन लिया गया होता है जिन बच्चों को कम से कम पढ़ने लिखने खेलने कूदने के अवसर मिलते हैं उन्हें ऐसे बच्चों के बारे में जरूर सोचना चाहिए जिनका बचपन उनसे छीन लिया गया है जब बच्चे ऐसा सोचेंगे तो फिर ये भी जरूर सोचेंगे कि इतनी तरक्की और खुशहाली के बावजूद हमारे समाज में आखिर ऐसा क्यों है भरपूर मेहनत करने वालों को भरपेट रोटी रहने की जगह दवा इलाज की सहूलियत क्यों नहीं मिल पाती उनके बच्चों को स्कूलों के बजाय कारखानों ढाबों घरों में काम क्यों करना पड़ता है समाज में भ्रष्टाचार मुफ्तखोरी असमानता भेदभाव क्यों बच्चे इन सवालों पर बड़ों से बेहतर ढंग से सोच सकते हैं या ज्यादा आसानी से उन्हें इन सवालों पर सोचने के लिए प्रेरित किया जा सकता है क्योंकि स्वार्थ और अन्य सामाजिक बुराइयों से उनका मन बड़ों के जितना कलुषित नहीं हुआ रहता है बच्चे ही समाज का भविष्य हैं, इसलिए वे जब इन सवालों पर सोचेंगे तो कल का समाज जरूर बेहतर होगा जिसमें पेदका जैसे तमाम बच्चों को उनका बचपन वापस लौटाया जा सकेगा इसी उम्मीद को तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत ने इन शब्दों में अभिव्यक्ति दी है हम खूबसूरत दिन देखेंगे बच्चों हम देखेंगे धूप के उजले दिन हम दौड़ाएंगे बच्चों अपनी तेज रफ्तार नावे खुले समंदर में हम दौड़ाएंगे उन्हें चमकीले नीले खुले समंदर में बस एक याद ना ही बीच ग्राहक की छाती पर मैला सा कपड़ा ठीक करता उंगली उसे उसे कॉलर के पीछे घुसेड़ता और तीखी आवाज में चिल्लाता छोकरे पानी शीछे में अपना शक्ल निहारता ग्राहक देखता कि उसकी ठोड़ी पर एक और फूसी निकल आई है फुंसी निकल आई है और वह मुंह लटकाकर नजर नजर लेता जो सीधी छोटे से दुबले पतले पर कहीं एक और से बढ़ता और तो उसे नाई का अक्स दिखाई देता अजीब टेढ़ा सा और दिखती उसकी धमकी भरी नजर जो वह किस, नीचे किसी के सिर पर तेजी से डालता साथ में नाई के होटों में बुधबुदाह हरकत बु होती बुधबुदाहट सुनाई तो न देती पर उसका मतलब साफ होता अगर खुद ना ही ओशिब अब्राम की जगह प्रकोपी या मिखाइला नाम का कोई उसकी शागि कर रहा होता तो बुद होती और अनिश्चित सी धमकी होती जरा ठहर बच्चों इसका मतलब होता कि छोकरे ने पानी जल्दी से नहीं दिया और उसे सजा मिलेगी इसी लायक है ये ग्राहक सोचता और गर्दन टेढ़ी करके अपनी नाक के एन पास पसीने से लतपथ बड़े से हाथ को निहारने लगता हाथ की तीन उंगलियां फैली होती और बाकी दो चिपचिपी और खुशबू मारती उंगलियां ग्राहक के गाल और ठोड़ी का कोमल स्पर्श करती होती जबकि भोथरा अप्रिय सी सरसराहट के साथ साबुन की झाग और दाढ़ी के सख्त बाल साफ करता जिस लड़के को सबसे ज्यादा डांट पड़ती थी उसका नाम था पेटका और वह नाई की दुकान में काम करने वालों में सबसे छोटा था दूसरा छोकरा निकोलका पेतका से तीन साल बड़ा था और जल्द ही शागिर्द बनने वाला था अब भी जब कोई मामूली सा ग्राहक दुकान में आता और शागिर्दो को मालिक की अनुपस्थिति में काम करने कभी कभी ग्राहक चीखता चिल्लाता की उसके बाल खराब कर दिए गए और तब शागि भी निकोलका पर चिल्लाते लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता था सोब बड़ो की तरफ बनता फिरता था सिगरेट पीता था दाँत भीज कर थूकता था गंदी गंदी गालियां देता था पेटका के सामने वो इस बात की भी डिंग मारता था कि उसने वोत का पी है पर यह शायद झूठ ही था शागिर्दों के साथ वो पड़ोस की गली में जोरदार लड़ाई देखने जाता था और जब वहां से हंसता खिलता लौटता तो वो सिर्फ अब्राह उसे दो थप्पड़ रसीद करता था एक गाल पर और एक पेतका दस बरस का था वह न सिगरेट पीता था और न वोत गालियां भी नहीं देता था हालांकि उसे बहुत सी गालियां आती थी और इन सब मामलों में उसे अपने साथी से ईर्षा होती थी जब दुकान में कोई ग्राहक न होता तो पेटका और निकोल का बैठकर बातें करते ऐसे मौके पर निकोल का सदा भला बन जाता और छोकरे को यह समझाता था कि कौन सी काट के बाल कैसे काटे जाते बैठ जाते जहां का औरत का रखा हुआ था बुध के गाल गुलाबी थे यहाँ बैठ कर वे बुलवार की ओर ताकते रहते बुलवर पर सुबह से ही जिंदगी की चहल पहल शुरू हो जाती थी बुलवार के पेड़ धूल से धूसर पड़ गए थे तेज धूप में उनकी एक पत्ती तक नहीं हिलती और उनसे जो छा पड़ती वह भी धूसर ही होती उसमें जरा भी शीतलता न होती सभी बेंचों पर औरतें मर्द बैठे होते मैले कुचैले अजीब से कपड़े पहने हुए औरतों के सिर पर कोई रूमाल नहीं मर्दों के सिर पर कोई टोपी नहीं मानो वे यहीं रहते हों और उनका कोई दूसरा घर ही ना हो अक्सर किसी का झबरीला सिर बेबस ही कंधे पर लुढ़क जाता और शरीर अनचाही ही सोने की जगह ढूंढता तीसरे दर्जे की सवारी की तरह जिसने एक सीट पर बैठे बैठे ही हजारों किलोमीटर का सफर किया पर लेटने की कोई जगह न थी पगडंडियों पर नीली वर्दी पहने चौकीदार डंडा उठाए घूमता रहता था था और देखता था कि कोई को उनके बारे में तरह तरह के किस्से सुनाया करता था और खीसे निपोरता था पेतका हैरान होकर सोचता था कि निकोलका कितना अकलमंद और निडर है कि कभी वह भी उसके जैसा बन जाएगा पर अभी तो वह कहीं और चला जाना चाहता था बस यही एक खाश थी उसकी। पेतका के लिए सभी दिन वही एक तस्वीर सदा टंगी रहती थी सुबह शाम सारा दिन पेतका के सिर पर एक ही करकश आवाज गूंजती थी छोकरे पानी और वह पानी देता रहता था देता रहता था उसके लिए कोई छुट्टी या त्योहार न थे इतवार को जब दूसरी दुकानों में कोई रोशनी रोशनी न होती, नाई की दुकान से से रात गए सड़क पर तेज गिरती रहती, वहां से गुजरते लोग तो और प्राय ऐसा लगता था कि उसके चारों ओर जो कुछ भी है वो सच्चाई न होकर एक लंबा अप्रिय सपना मात्र ही है अक्सर उसे पानी बिखर जाता उसे छोकरे पानी की कर्कश चीख ही सुनाई न देती वह सूखता जा रहा था और उसके मुंडे सिर पर पपड़ी सी जमने लगी थी ग्राहक इस दुबले पतले लड़कों को घिन से देखते थे जिसकी आंखों में सदा नींद भरी रहती मुंह अदखुला होता और गर्दन व हाथ बेहद गंदे आंखों के पास और नाक के तलेन बारीक बारीक झुर्रिया बन गई थी मानो नुकीली सुई से बना बना दी गई हो और इनके कारण वह बूढ़ा हो गया बौन ऐसा लगता था पेटका नहीं जानता था कि वह यहाँ उगता है या खुश और उसका मन कहीं और चले जाने को होता था उस जगह के बारे में वह कुछ नहीं कह सकता था कि वह कहाँ है और कैसी है जब उसकी माँ ना देव बावरचीन उसे मिलने आती तो वह बिना किसी चाव के माँ की दी मिठाई खा लेता उसे किसी बात की शिकायत न करता बस इतना ही कहता कि वह उसे यहां से ले जाए पर जल्द ही वह अपना यह अनुरोध भी भूल जाता अनमनासा माँ को नमस्ते करता और इतना तक न पूछता था कि वह फिर कब आएगी नदेबदा यह सोचकर दुखी होती कि उसके एक ही बेटा है और वह भी है। पेतका को कुछ पता नहीं था कि वह कितने दिनों तक ही जीता रहा। एक दिन दोपहर के के खाने के समय आई उसने ओसिप अब्राम से बातें की और बेटे से कहा कि उसे दाचा दाचा मतलब शहर के बाहर रमणीय ग्रामीण इलाके में स्थित घर जहां नगरवासी गर्मियों में रहते और आराम करते हैं दाचा जाने की छुट्टी मिल गई यह दाचा तत्तीनो तत्सिरीनो मास्को में थोड़ी दूर स्थित एक सुंदर स्थल सत्रह से सत्रह में जहाँ एक महल बनाया गया था सत्रह सो पचास में जारनी एकातेना द्वितिया ने पहला महल तोड़कर नया बनाने का आदेश दिया नए महल का निर्माण पूरा नहीं हुआ और अब यहाँ खंडहर ही बचे हैं तत्तीनो मेथा और वहाँ नादेबदा के मालिक रहते थे पहले तो पेट का कुछ समझा नहीं पर फिर निश्ध हसी से उसका चेहरा बारीक बारीक झुरियों से भर गया और वह मां से जल्दी करने को कहने लगा नादेबदा को अभी शिष्टाचार के नाते ओशिफ अब्रामवी से उसकी पत्नी का हालचाल पूछना था पर पेदका उसे धीरे धीरे दरवाजे की ओर धकेल रहा था और बांच रहा था वह नहीं जानता था कि यह दाचा क्या होता है पर उसका ख्याल था कि यह वही जगह है जहां जाने का उसका इतना मन था अपनी खुशी में वह निकोलका को भूल ही गया निकोलका जेबों में हाथ डाले पास ही खड़ा था और सदा की तरफ डिठाई से नादे की ओर देखने की कोशिश कर रहा था पर उसकी आंखों में डिठाई की जगह गहरा विषाद था उसके मां थी ही नहीं और इस क्षण वह इस मोटी नादे बदा जैसी औरत को भी मां मानने को तैयार था बात यह थी कि वक्त भी कभी दाचा नहीं गया था स्टेशन पर खूब चहल पहल और भीड़ का था आती जाती रेलगाड़ियां घड़गड़ा रही थी इंजन सीटियां बजा रहे थे किसी की आवाज ओसिफ अब्रामविद जैसी भारी और गुस्से भरी थी और किसी की उसकी बीमार पत्नी जैसी चिचियाती हुई और पतली सवार उतावली सी और इधर उधर आ जा रही थी लगता था उनका यह सिलसिला कभी खत्म ही न होगा पेतका यह सब आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था वो पहली बार स्टेशन पर आया था उसके मन में एक विचित्र अधीरता और अक्कूलाहट भरी हुई थी माँ को और भी उससे माँ को और उसे भी डर लग रहा था कि कहीं गाड़ी छूट न जाए हालांकि गाड़ी जाने में अभी आधे घंटे से भी ज्यादा समय था आखिरकार जब वे डिब्बे में बैठ गए और गाड़ी चलती तो पेतका खिड़की से चिपक गया बस उसका मुड़ा हुआ सिर ही पतली गर्दन पर इधर उधर घूम रहा था मानो वह लोहे के स्प्रिंग पर लगा हुआ हो पेतका का जन्म शहर में हुआ था और वहीं पर वो बड़ा हुआ जिंदगी में पहली बार वह खेत मैदान देख रहा था और यहाँ सब कुछ उसके लिए नया आश्चर्यजनक और अजीब था यहाँ चारों ओर इतनी दूर दूर तक दिखाई देता था जंगल घास जैसा लगता था और आसमान भी नए संसार में इतना साफ और इतना बड़ा था मानो वह छत पर चढ़कर उसे देख रहा हो पेट का अपनी ओर से उसे देख रहा था और जब वह माँ की ओर सिर मोड़ता तो सामने की खिड़की से भी उसे नीला आकाश नजर आता और उस पर तैरते सफेद बादल दिखते पेद का कभी अपनी खिड़की के पास कुल बुलाता रहता कभी भागकर डिब्बे के दूसरी ओर चला जाता सहज भाव से अपना जैसे तैसे धोया हाथ दूसरे मुसाफिर के घुटनों और कंधों पर रखता जाता और वे जवाब में मुस्कुरा देते एक साहब ने जो अखबार पढ़ रहे थे और न जाने बेहद थके होने के कारण या ऊब के मारे बराबर जम्बाहिया ले रहे थे दो एक बार लड़के की ओर तिरछी नजरों में देखा नजरों से देखा नादे फौरन माफी मांगने लगी पहली बार गाड़ी पर जा रहा है न सब कुछ नया है इसके लिए हम्म साहब ने बुदबुदा कर नजरे अखबार में गड़ा ली नादेबदा का बड़ा मन था कि उसे यह बताया कि पेट का तीन साल से नाई की दुकान पर काम कर रहा था और नाई ने उसे अपने पैरों पर खड़ा करने का वादा किया है और यह बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि वह अबलाकेली है और उसका में या बुढ़ापे में यही एक सहारा है पर साहब का चेहरा शक्ति भरा था और नादे भदा यह सब मन यह सब मन ही मन में कह डाली नादे ने यह सब मन ही मन में कह डाला रास्ते के दाई और छोटे छोटे धुओं वाला मैदान था जो नमी की वजह से गाढ़े हरे रंग का था उसके सिरे पर मटमैले से मकान बने हुए थे दूर से वे खिलौनों जैसे लगते थे आगे ऊंचे हरे टीले पर जिसके नीचे रजत जल धारा चम, चम, चम, चमक रही थी खिलौने सा सफेद गिरजा बना हुआ था जब रेलगाड़ी अचानक तेज हो गई खड़गड़हाट के साथ पूल पर पुल पर चढ़ गई और मानो दर्पण सी नदी के ऊपर हवा में टंग गई तो पेट का सहसा डर के मारे काप उठा और छटक खिड़की से पीछे हट गया लेकिन पल भर में ही फिर खिड़की के पास जा पहुंचा कि कहीं रास्ते का कोई नजारा उसकी नजरों से बच न जाए थी चमकीला पर, पर पहले दो दिन तो पेतका को जंगल से डर लगता रहा जो उसके सिर के ऊपर धीर गंभीर सा शोर करता था अंधेरा जंगल विचार मग्न सा और भयावह लगता था जंगल के बीच में छोटे छोटे हरे भरे मैदान मानो अपने चटकी फूलों में हंसते थे गाते थे और पेतका को बड़े अच्छे लगते थे वह उन्हें सहलाना चाहता था गाढ़ा नीला आकाश उसे अपनी ओर बुलाता मुस्कुराता लगता था पेतका उद्विग्न हो उठता कांपता पीला पड़ जाता और मुस्कुराने लगता बूढ़ों की तरह धीरे धीरे चलता हुआ वह जंगल के बाहर बाहर और तालाब के झाड़ीदार किनारे पर घूमता रहता यहीं पर वह थककर घनी नम घास पर गिर पड़ता और उसमें समा जाता बस उसकी छोटी सी चिट्कीदार नाक हरी सतह के ऊपर निकली होती पहले दिनों में वह अक्सर माँ के पास लौट आता था उसका दामन पकड़ता अच्छा तो जा दो दिन और बीतने बीतते न बीतते पेतका का प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य हो गया ऐसा सरी के एक स्कूल छात्र मित्र के सहयोग से हुआ मित्या का सवलाया चेहरा पीलापन लिए था सिर के बाल खड़े रहते थे धूप से उसके सुनहरी बालों का रंग इतना उड़ गया कि वे सफेद लगते थे पेतका ने जब पहली बार देखा उसे पहली बार उसे देखा तो वह मछली पकड़ रहा था पेतका बेझिझक उससे बातें करने लगा और जल्दी ही वे घुल मिल गए मित्या ने पेतका को एक बंसी पकड़ने को दी और उसे दूर कहीं नदी में नहलाने ले गया पेतका को पानी में घुसते हुए डर लग रहा था पर जब वो घुस गया तो फिर बाहर नहीं निकलना चाहता था नाक जो पहली बार पानी में घुसा हो आखिर जब पेतका ने कपड़े पहने तो उसका बदन ठंड से नीला पड़ गया था और दांत किटकिटा रहे थे को कुछ न कुछ सूझता रहता था उसी के सुझाव पर वे महल के खंडहर देखने गए महल की छत पर चढ़ गए जहाँ बहुत सारे पेड़ उगाए थे विशाल महल की ढह गई दीवारों के बीच घूमते रहे वहां उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था जगह जगह पर पत्थरों के ढेर लगे हुए थे जिन पर मुश्किल से चढ़ा जा सकता था और उनके बीच पेड़ पौधे उग रहे थे पूर्ण निस्तब्ध निस्तब्धता थी और लगता था कि बस अभी किसी कोने में से कोई निकल आएगा या खिड़की के टूटे फूटे झरूखे में से कोई डरावना चेहरा दिखाई देगा धीरे धीरे पेतका को दाँचा पर ऐसा लगने लगा मानो वह अपने ही घर पर रह रहा हो और वह यह भूल ही गया हो भूल ही गया कि दुनिया में ओसिब अब्रामविच और नाई की दुकान का भी अस्तित्व है देखो तो कितना मोटा हो गया है नादे खुश होती वह खुद भी काफी मोटी थी और रसोई घर की गर्मी से उसका चेहरा तांबे के समोवार की तरह लाल हो गया था नादे सोचती थी कि पेतका को खाना अच्छा मिलता है परंतु वास्तव में पेतका बहुत कम ही खाता था इसलिए नहीं कि उसे भूख नहीं लगती थी बल्कि इसलिए कि कौन इतना झंझट करे अगर चबाये बिना ही खाना निकला जा सकता तो बात और थी पर यहाँ तो चबाना पड़ता था और बीच बीच में खाली बैठे टांगी हिलानी पड़ती थी क्योंकि नादेबदा बहुत ही धीरे धीरे खाना खाती थी हड्डियाँ चूसती थी अपरन से मुंह पूछती थी और बेकार की बातें करती जाती थी उधर पेटका को न जाने कितने काम थे पांच बार तो नहाने जाना चाहिए फिर झाड़ियों से बंसी के लिए डंडियां काटनी होती है होती हैं केचुए ढूंढने होते हैं इस सब के लिए तो भी तो वक्त चाहिए अब पेतका नंगे पैर घूमता या मोटे तलवे वाले घुटनों तक ऊंचे बूट पहने फिरने से कहीं अच्छा था खुरदरी जमीन से कहीं पैरों में मीठी जलन होती और कहीं ठंडक पहुंचती थी पेत का अब उसे मेरी पुरानी जैकेट भी नहीं पहनता था जिसमें वह नाई की दुकान का बड़ा लगता था। जिसमें शाम को जब वह साहब लोगों को नावों में सैर करते देखने के लिए पान पर जाता था तभी जैकेट पहनता था सजे धजे साहब लोग हंसते हुए हिलती डती नाव में बैठते और वह धीरे धीरे निर्मल जल को चीरती हुई बढ़ जाती जल में बिंबित वृक्ष डोलने लगते मानो हवा का उसी के साथ ही उसके मुंह से निकले कुछ शब्दों से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि चर्चा पेतका की है यह सब संध्या समय हुआ पेतका पीछे के आंगन में इक्कल दुक्कल खेल रहा था और काल फुला रहा था क्योंकि इस तरह कूदना काफी आसान लगता था स्कूली छात्र मित्या ने उसे यह निकम पर खेल सिखाया था और अब का पक्के खिलाड़ी की तरह अकेले में अभ्यास मुस्कुरा रहा था बोल कुछ नहीं रहा था है नोंदू साहब ने सोचा तुझे जाना होगा पेतका मुस्कुराया जा रहा था नाते बदा आंसू बती हुई आई और उसने मालिक की बात की पुष्टि की बेटा तुझे जाना पड़ेगा कहा पेट का हैरान हो गया नगर को वह भूल ही चुका था और दूसरी जगह जहां वह सदा जाना चाहता था उसे मिल चुकी थी मालिक ओसिफ अब्राम के पास पेट का अभी भी नहीं समझ पा रहा था हालांकि बात बिल्कुल साफ थी उसका मुंह सूख गया जीभ मुश्किल से चल रही थी जैसे तैसे उसने पूछा पर कल मछली कौन पकड़ेगा यह देखा बंसी क्या किया जाए ओसिफ अब्राम का हुक्म है कहते हैं प्रकोपी बीमार पड़ गया अस्पताल में दाखिल किया है उसे काम करने वाला कोई नहीं तू रो मत शायद फिर छुट्टी दे दे आदमी तो भला है उसी उसी पर पेतका रोने की सोच ही नहीं रहा था वह कुछ समझ ही नहीं पा रहा था फिर धीरे-धीरे के दिमाग में सारी बात साफ होने लगी और तब उसने माँ को चकित कर दिया मालिकों को परेशानी में डाल दिया वह दुबले पतले शहरी बच्चों की तरफ नहीं रोया और तो दहाड़े मारने लगा जमीन पर लौटने लगा उसके पतले से हाथ की मुठ्ठी फीच गई और वह माँ के हाथों पर जमीन पर जो कुछ भी सामने पड़ता उसी पर मुठियां मारने लगा साफ कह रहे थे देखा तुमने चुप हो गया बच्चों का दुख यही दो पल का होता है और मुझे बड़ा तरस आता है इस बेचारे पर हाँ सच ही बड़े बुरे हालात में रहते हैं ये लोग पर ऐसे भी लोग हैं जिनकी जिंदगी इनसे भी बदतर है तुम तैयार हो वे दिपमान बाग को चल दिए जहां उस शाम को नाच होने वाली थी और फौजी बैंड बजने लगा था दूसरे दिन सुबह सात बजे की गाड़ी से का मास्को जा रहा था फिर से उसकी आंखों के सामने हरे भरे खेत गुजर रहे थे जो रात में पड़ी ओस के ओस से रुपेले लग रहे थे पर अब ये खेत मैदान पहले की दिशा में नहीं बल्कि उसके विपरीत दिशा में बढ़ रहे थे पेतका का दुबला पतला शरीर स्कूल छात्र की पुरानी जैकेट में लिपटा हुआ था उसके गरे बान में से सफेदी सूती कॉलर दिख रहा था पेट का हिलडुल नहीं रहा था और खिड़की में प्राय नहीं देख रहा था वह चुपचाप बैठा हुआ पतले पतले हाथ घुटनों पर रखे हुए था आंखें उन्नीदी और उमदासीन थी आंखों के पास और नाक तले बारीक बारीक छुरियां पड़ी थी खिड़की के पास से खंबे और प्लेटफॉर्म की कड़ियां गुजरी और फिर गाड़ी रुक गई उतावले मुसाफिरों के बीच धक्का मुक्की करते हुए गड़गड़ाती सड़क पर निकले और विराट भूखे शहर ने अनमने भाव से अपने नन्ने शिकार को हड़प लिया मेरी बंसी छिपा देना माँ जब उसे नाई की दुकान तक ले आई तो पेत का बोला छिपा दूंगी बेटा छिपा दूंगी देखो फिर गए आए तू फिर से गंदी और उमस भरी नाई की दुकान में छोकरे पानी और ग्राहक देखता कि शीशे की ओर मैला सा हाथ बढ़ता और साथ ही उसे धमकी भरी बुद्ध बुधाट सुनाई देती जरा ठहर बच्चू इसका मतलब यह होता कि उन्हीं देकरे ने पानी बिखेर दिया या हुक्म ठीक से नहीं समझा रात को जहां निकोल का और पेट का पास पास सोते थे एक पतली सी मंद मंद उद्विग्न आवाज दाचा के बारे में बताती ऐसी सन्नाटे में बाल छाती उसे निकलती उखड़ी उखड़ी सासे सुनाई देती और एक दूसरी आवाज जो बच्चे की होते हुए भी रूखी और तीखी थी कहती सैतान कहीं के सत्यानाश हो इनका कौन शैतान कोई नहीं सभी माल से लदी घोड़ा गाड़ी पास से गुजरती है और उसकी घड़बड़ाहट हाँ में घबराहट हाँ में लड़कों की आवाज़ें खो जाती लेनीत अंद्रेयो अठारह से उन्नीस अनुराग ट्रस्ट